भगवान ताओ के मसीह लाउत् के वचन है अध्याय अट्ठावन आलसी शासन शासन जब आलसी और सुस्त होता है तब उसकी प्रजा निष्कलुष होती है शासन जब दक्ष और साफ सुथरा होता है तब प्रजा असंतुष्ट रहती है विपत्ति भाग्य के लिए छानदार रास्ता है और भाग्य विपत्ति के लिए ओठ है इसके अंतिम नतीजों को जानने योग्य कौन है जैसा यह है सामान्य कभी भी अस्तित्व में नहीं होगा लेकिन सामान्य शीघ्र ही पलटकर छलावा बन जाएगा और मंगल पलटकर अमंगल इस हद तक मनुष्य जाति भटक गई है इसलिए संत ईमानदार या सिद्धांत वाले होते हैं लेकिन काट करने वाले या तीखे नोकों वाले नहीं उनमें अखंडता निष्ठा होती है लेकिन वे दूसरों की हानि नहीं करते वे सीधे होते हैं पर निरंकुश नहीं दीप्त होते हैं, पर चैप्टरमेंट इज लेर वन द गवर्नमेंट इज एफिशियमार्ट इिसकंटेटेड डिजास्टर इज द एवेन्यू ऑफ फॉर्चून एंड इज दिलमेंट फॉर डिजास्टर could be able to know its ultimate result as it is there would never be the normal but the normal would immediately revert to the deceitful and the good would revert to the sinister thus wrong has mankind gone astray therefore the sages class has firm principles but not cutting sharp cornered has integrity but doesn't hurt others is a straight but is not high-handed Bright, but not dazzling. शासन एक अपरिहार्य बुराई इननेसेसरीवेल उससे बचना मुश्किल है लेकिन जितना बचा जा सके उतना शुभ शासन का मूलभूत हिंसा है शासन अहिंसक नहीं हो सकता इसलिए शासन है तो बीमारी शासन औषधि नहीं उपचार का धोखा है शासन भी वही करता है जिस बुराई को कि शासन मिटाना चाहता है एक आदमी हत्या करता है तो शासन उसे फांसी देता है हत्या मिटकी ने हत्या दोगुनी हो जाती आदमी की भूल थी कि उसने किसी की हत्या की अब शासन उसकी हत्या करता है हत्या बुरी है ऐसा मालूम नहीं होता कौन हत्या करता है इस पे सब कुछ निर्भर अगर शासन करे तो शुभ अगर लोभ करें तो अशुभ तो ये कैसा शुभ है और कैसा अशुभ है शासन जब अदालतों के द्वारा हत्याएं करवाता है तो न्यायाधीश जरा भी अपने को अपराधी नहीं समझते बल्कि समाज के सेवक समझते न्यायाधीश एहसास नहीं करता अपने अंधकरण तो उसने कुछ बुरा किया है क्योंकि शासन की स्वीकृति न्यायाधीश तो राज्य में व्यवस्था ला रहा है बुरो को मिटा रहा है लेकिन मिटाना ही बुराई है ये उसके ख्याल में नहीं दूसरे महायुद्ध के बाद जब जर्मन अपराधियों पर मुकदमे चले तो ये बात बड़ी प्रगाढ़ रूप से सामने आई जिन्होंने लाखों हत्याएं की थी हिटलर की आज्ञा से उन्होंने अदालत से कहा कि हमारा कोई कसूर नहीं हम तो सिर्फ आज्ञा का पालन कर रहे थे और इस बात में सचाई है ऊपर से आज्ञा मिली थी हम वही कर रहे थे और सारी में चकित होकर यह बात अनुभव की कि जो लोग अपने सामान्य जीवन में बने थे जो किसी को कांटा भी न जो किसी का बुरा और अहित भी न चाहेंगे उन लोगों ने लाखों लोग इस तरह जला दिए जिससे घास पात जो आदमी हिटलर के सबसे बड़े कारक ग्रह का प्रधान था कहते हैं अंदाजों उसने दस लाख लोगों को जलाया हिटलर ने ऐसी भट्टिया बनाई थी जिनमें दस दस हजार लोग एक साथ एक सेकंड में जलाया जा सके भट्टियों का वो आदमी मालिक था लेकिन वो रोज बाइबल पढ़ता था चर्च नियमित जाता था जो भी थोड़ा दान कर सकता था दान भी करता था और कभी किसी ने नहीं जाना कि आदमी बुरा हो या किसी का उसने कोई अहित किया हो रात प्रार्थना करके ही सोता था उसके कमरे में जीसस का चित्र सूली पर लटका हुआ टना था और यह आदमी दस लाख आदमियों की हत्या के लिए जिम्मेवार था उसने अदालत से कहा मेरा कोई कसूर नहीं मैं सीधा साधा आदमी मैंने सिर्फ आज्ञा का पालन किया है और आज्ञा का पालन बुराई नहीं जिस अदालत के सामने इस आदमी ने कहा उस अदालत में भी इसे फांसी की सजा थी अगर कल कहीं कोई और ऊपर बड़ी अदालत हो और वो इस अदालत के न्यायाधीशों से पूछे कि तुमने ये क्या किया तो वो भी कहेंगे कि हमने तो न्याय का पालन किया जो न्यायुक्त कि था वही किया अपराधी में और न्यायाधीश में फर्क क्या है अपराधी और न्यायाधीश में इतना ही फर्क है अपराध तो दोनों करते हैं एक समाज की सहमति से करता है और एक समाज की असहमति से करता है बस इतना ही फर्क है शासन से बड़ा अपराधी संसार में कोई भी नहीं क्योंकि जब तुम अपराध को न्याय के नाम पर तो करते हो तब तो करने का मजा ही और हो जाता है बड़े से बड़े अपराधी को भी पीला अनुभव होती उसका भी कभी उसे है चोट करता है उसके में भी कभी आवाज़ उठती कि जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन अदालतों के न्यायाधीशों को मन में ये कभी सवाल नहीं उठता उनका गलत भी सही है वे जो बुरा कर रहे हैं वो भी ठीक है क्योंकि वो न्याय के नाम पर कर रहे हैं सच सन सुव्यवस्था के नाम तो कर रहे हैं एक बात ठीक से समझ लेना कि बुराई कभी इससे ज्यादा बुराई नहीं होती जब तुम उसे भलाई के नाम में करते हो क्योंकि भलाई का आवरण उसे छिपा लेता है भलाई के आवरण में बुराई जितनी जहरीली हो जाती उतनी जहरीली कभी भी नहीं होती क्योंकि तुम जहर के ऊपर शक्कर चढ़ा लेते कंठ में उतर जाना बड़ा आसान हो जाता है लेकिन जहर पर तुम सब भी चाह लो इससे जहर अमृत नहीं हो जाता दुनिया का इतिहास दो तरह के लुटेरों से भरा है एक तो वे लुटेरे हैं जो समाज के विपरीत है वे डाकू हैं जो समाज के विपरीत और एक वे लुटेरे हैं जो समाज के अनुकूल वे लुटेरे शासन की सीढ़े चढ़ जाती वे अपराध भी करते हैं गहन तो भी धर्म के नाम पर करते हैं वे तुम्हें मारते भी है तो तुम्हारे हित में तुम्हारे मंगल में वे तुम पर तो गोली भी चलाते हैं तुम्हारी छाती भी बेच देते हैं। वे तुम्हारी आत्मा को भी कुचल डालते हैं जूतों के तले तो भी तुम्हारे उत्कर्ष के लिए इसलिए लाहौल से जो कहता है वो बहुत तुम्हें हैरानी का मालूम बढ़ेगा लेकिन वो सच्चे है कहता है शासन जब आलसी और सुस्त होता है तब उसकी प्रजा निष्कल होती ये तुम भरोसा ही ना करो कि कोई संत ऐसी बात कहेगा गवर्नमेंट इज लेजी इन डल्फ इच्छ पीपुल आर अनस्पायर्ड क्या मतलब शासन सुस्त आलसी तुम तो सभी चाहते हो कि शासन आलसी है सुस्त है उसे सजग होना चाहिए, चाहिए कर्मठ होना चाहिए तुम तो सोचते हो कि समाज में इतनी बुराई है क्योंकि शासन आलसी लाओस से तुम ठीक उल्टा देखता है और लाओसे के पास तुमसे बहुत दूर देखने वाली आंखें तुमसे बहुत गहरे देखता है ला से कहता है शासन जब आलसी और सुस्त होता है तब लोग निर्दोष होते हैं क्या मतलब इसे बहुत गहरे में जाकर समझना पड़े आलस्य भी कभी कभी बड़ा गरिमावान होता है और सुस्ती में भी गुण है एक बात तो तुम ध्यान रख लो कि दुनिया में आलसी लोगों ने कभी भी कुछ बहुत बुरा नहीं किया है तुम कितने ही आलसियों को गाली दो लेकिन आलसियों के ऊपर कोई बड़ा अपराध नहीं क्योंकि अपराध करने के लिए ये भी तो तोड़ना ही पड़ेगा दुनिया में जितना उत्पात उपद्रव है वो कर्मठ जिनमें से कुछ को तुम कर्मयोगी भी कहते हो उन्हीं के कारण आलसी तो उपद्रव करने की झंझट भी नहीं लेगा उपद्रव करने में भी तो समृत होना पड़ेगा कुछ करना पड़ेगा कौन आलसी तेन लंग हुआ है कौन आलसी सिकंदर हुआ है कभी कौन आलसी कभी हिटलर हुआ है राजनीतिक हो ही नहीं सकता आलसी बुराई करने जाएगा कैसे उसे जाने और उठने की भी फर्सत नहीं आलसियों ने भलाना किया हो बुरा भी नहीं किया है आलसी यहाँ इस समाज से निर्दोष गुजर गए बोले बोले भरी की कोई के ऊपर नहीं। साहब नादिरशाह ज्योतिषी को पूछा नादिर साहब को नींद बहुत आती थी उसने तो ज्योतिषी को पूछा कि मुझे नींद बहुत आती है और सभी धर्म ग्रंथ कहते कि आलस से बुरा है और मैं ज्यादा सोता हूँ इससे छूटने का कोई उपाय क्या है उस से ने कहा कि धर्मग्रंथ की आप मसून वो किसी और के लिए कहते होंगे आप तो 24 घंटे सोए रहे यही आपके लिए सदगुण नादर सा समझा नहीं क्योंकि राजनीति तो आमतौर से प्रतिभा तो धनी नहीं होता आमतौर से उनकी बुद्धि में जंग लगा होता है नहीं तो वो ही क्यों हो नागिर शाह मैं कहा समझानू तुम्हारा मतलब उसने का ज्यादा खोल के मैं कहूंगा तो मुश्किल में पड़ूंगा नादिर शाह जिद पकड़ गया कि मैं तुम्हें किसी मुश्किल में डालूंगा तुम बात पूरी खोल के कहू तो जो सिंह ने कहा कि बात सीधी साफ है आप जितने देर जगेंगे उतनी ही बुराई होती जितने आप जागते हैं उतना ही उपद्रव होता है आप 24 घंटे के लिए सो जाए आप सो ही रहे ताकि संसार में शांति रहे आपका आलस्य बड़ा हित कर धर्मग्रंथ किसी और के लिए कैसे हो, वो आपके लिए नहीं लिखे गए वो जो यह कह रहा है कि सबसे बड़ी बात तो यह होती कि पैदा ही ना होते फिर दूसरी बड़ी बात यह होती कि आप पैदल हो गए हो तो सो रहे हैं। और तीसरी बड़ी घटना जो आपके जीवन से घट सकती है वो ये कि आप जितने जल्दी मर जाएं उतना अच्छा इसलिए लाव से कहता है शासन सुस्त हो आलसी हो सुस्त का अर्थ ये है कि शासन प्रत्यक्ष ना हो परोक्ष हो। का मतलब यह है कि शासन हर जगह तुम्हारे बीच में न आ जाए कि तुम उठो तो शासन खड़ा है तुम्हारे साथ तुम चलो तो शासन खड़ा है तुम हिलो तो शासन बंधे हो कानून इतना न हो कि तुम कारागृह में बंद जाओ आज कारागृह में जो लोग हैं वो तुमसे ज्यादा स्वतंत्र दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि उनकी दीवारें बहुत स्थूल है तुम्हारे पास पारदर्शी दीवारें है कानून की इसलिए तुम सोचते हो तुम स्वतंत्र हो।, हो तुम नहीं स्वतंत्र तुम्हारे चारों तरफ कानून और सब तरफ से कानून तुम्हें घेरे हुए तुम जरा भी हिलने के लिए तुम्हें आजादी नहीं तुम बंधे हो तुम्हारा कंठ घुट रहा है शासन के सुस्थ होने का अर्थ है कि शासन तुम्हें थोड़ी सुविधा दे स्वतंत्रता दे और बीच में ना है। जब तक कि तुम किसी के लिए विधायक रूप से हानि करना हो जाओ तब तक शासन को बीच में नहीं आना चाहिए जबकि तुम किसी के दूसरे की स्वतंत्रता छीनने जा रहे हो तब शासन को बीच में आना चाहिए लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता के बीच में नहीं आना चाहिए जब तक तुम अपने में जी रहे हो तब तक शासन को ऐसा होना चाहिए जैसे वो है ही नहीं लेकिन तुम अगर रात रास्ते पर शांत भी खड़े हो आंख बंद करके तो पुलिस वाला आ जाए क्या यहां क्यों खड़े हो आंख क्यों बंद की मतलब क्या है क्या कर रहे हो ये? तुम किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे तुम आंखें बंद किए रास्ते के किनारे खड़े हो इतनी भी स्वतंत्रता नहीं होने के लिए इतनी भी जगह नहीं बची है कानून सब तरफ खड़ा है कोने कोने में जगह जगह छिपा हुआ गैर छिपा हुआ तुम्हारा पीछा कर रहा है लास्ट से कहता है शासन सुस्त हो उसका अर्थ कि शासन कम से कम हो दीस्ट गवर्नमेंट इज द बेस्ट जितना कम हो के बराबर हो उतना ही शुभ क्योंकि उतने ही तुम स्वतंत्र होगी और उतना ही तुम स्वयं होने के लिए मुक्त हो गई ही तुम्हारी व्यक्तित्व की गरिमा अक्षुण रहेगी शासन कोई सौभाग्य नहीं है उसे बढ़ाए चले जाओ शासन एक दुर्भाग्य है जिसे कम करना है शासन का अर्थ है स्वतंत्रता शासन का अर्थ है व्यक्ति का मूल्य कम है समाज का मूल्य ज्यादा है शासन का अर्थ है कि व्यक्ति को समाज का अनुसरण करना चाहिए हर कीमत पर और अगर कोई झंझट हो तो व्यक्ति की कुर्बानी दी जाए कि समाज के लिए ये तो बिल्कुल उल्टा है धर्म के धर्म का सूत्र है कि व्यक्ति की गरिमा अंतिम है व्यक्ति के ऊपर कुछ भी नहीं और व्यक्ति की आत्मा का मूल्य चरम है उसे किसी भी बलवेदी पर चढ़ाया नहीं जा सकता समाज सिर्फ शब्द है राज्य केवल शब्द न तो समाज के पास कोई आत्मा है और न राज्य के पास कोई आत्मा है ये मुर्दा संस्थाएं इनके लिए जीवंत व्यक्ति को चढ़ाया नहीं जा सकता जीवित व्यक्ति आखिरी मूल्य है और व्यक्तित्व की गरिमा को अक्षुण रखना हो तो शासन जितना कम हो उतना ही शुभ शासन जितना ज्यादा होगा उतना व्यक्ति कम हो जाता है अगर शासन परिपूर्ण हो तो व्यक्ति बिल्कुल खो जाता है व्यक्ति का फिर कोई पता नहीं रह जाता नाजी जर्मनी में या फैसिस्ट इटली में व्यक्ति की कोई गरिमा नहीं व्यक्ति जैसी कोई चीज ही नहीं राष्ट्र के नाम पर सब कुर्बान है व्यक्ति को पोछ से मिटा दिया गया एक भीड़ है अब आत्मा रहित क्योंकि स्वतंत्रता के बिना आत्मा होती ही नहीं इसलिए तो हम आत्मा की परम दशा को मोक्ष कहते मोक्ष का है आत्मा इतनी मुक्त होती जाती इतनी मुक्त होती जाती कि आत्मा के होने में और मुक्ति में कोई फासला नहीं रह जाता दोनों एक ही चीज के नाम हो जाते तुम तो स्वतंत्रता हो और व्यक्ति की बेहतम प्रति स्वतंत्रता की वही उसकी आकांक्षा है खोज लेकिन अगर शासन बहुत हो तो तुम बंधे हो जाओगे तुम मुक्त नहीं हो सकते इसलिए तो सन्यासी को जंगलों में भागना पड़ा जंगलों की किसी खूबी के कारण नहीं जंगल में क्या रखा है समाज की बेहूदगी की वजह से एक अम होने जाना पड़ा क्योंकि समाज इतना अतिशय है कि वो तो तुम्हें होने नहीं देता बर्तुल रसल ने अपने जीवन के अंतिम जनों में लिखा के एक आदिवासी कबीले में जाके मुझे प्रतीत हुई कि कि काश इतना ही स्वतंत्र होता जब मौज होती तब गीत चाहे रास्ते पर नाचना होता तो नाचते कोई बाधा ना देता तो नंदन के रास्ते में तो नहीं नाच सकते फॉरन जेल खाने पहुंचा दिए जाओगे जोर से गीत भी नहीं गा निकल सकते रास्ते पर दूसरों को अर्चना जाएगी गीत गाने दूर तुम बिल्कुल चुप्पी खड़े हो जाओ लंदन या दिल्ली या बम्बई के रास्ते पर तुम किसी का कुछ भी नहीं कर रहे तुम सिर्फ चुप्पी साधे हो कठिनाई शुरू हो जाएगी अभी तीन दिन पहले ही पूना के अखबार में किसी का पत्र छपा है मेरे किसी संन्यासी के विरोध जो रास्ते पर चुपचाप खड़ा था और और भीड़ लग गई लोगों को इससे बाधा हुई वो कुछ भी नहीं खड़ा कि था किसी का कुछ नहीं कर रहा था लेकिन ट्रैफिक में उससे उपद्रव हुआ लोगों को उससे बचके निकलना पड़ा और वहां भीड़ लग गई और उसके कारण अड़चन हुई इस तरह की घटनाएं रोकी जानी चाहिए तुम किसी को चुपचाप खड़े होने का मौका भी नहीं देते तुम इतना भय है व्यक्ति की स्वतंत्रता से तुम करीब करीब भीड़ के हिस्से हो गए तुम्हारा अपना कोई होना नहीं लाओ से सन्यास का पक्षपाती इसलिए शासन का विरोधी जो भी संसार में सन्यास का पक्षपाती है वो शासन का विरोधी होगा क्योंकि संन्यास का मतलब है आखिरी मूल्य है व्यक्ति का समाज का कोई मूल्य नहीं समाज तो के केवल एक व्यवस्था मात्र है समाज व्यक्ति के लिए व्यक्ति समाज के लिए नहीं ऐसी चरम उदघोषणा तरह यहूदियों का सबसे बड़ा जो विरोध था वो यही था कि उन्होंने कानून तोड़े कानून ऐसे जिनसे तोड़कर उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया कानून तोड़कर लाभ पहुंचाया लेकिन ये सवाल नहीं कानून तोड़े यहूदी मानते हैं कि सप्ताह है के एक दिन जिसको वो सबत का दिन कहते हैं, उस दिन कोई काम नहीं करना चाहिए क्योंकि तो उस दिन परमात्मा ने भी विश्राम किया और जो सबथ का दिन काम करे वो आदमी बड़ा अपराधी क्योंकि वो नियम तोड़ रहा और कहा कि मेरी मेरी पुकार, और मैंने सुना छूने से आखे ठीक हो जाती तो लौटे प्रार्थना करने जा रहे थे उन्होंने एक तरफ सरका दी बात लौटे उसकी आंखें छू कहानी कहती उसकी आंखें ठीक हो गयी मंदिर के पुरोहित बड़े नाराज हुए भीड़ लगा ली और उन्होंने कहा ये तुमने कैसे किया सबक के दिन कोई प्रत्येक नहीं किया जा सकता नुकसान नहीं किया किसी की आंखें नहीं फोड़ी, दी अंधात में चिल्लाया और मैं इसे प्रार्थना के क्षण में था कि यह चमत्कार हो सकता था तुम्हें तो प्रार्थना करने जाता या इस आदमी की आंखें ठीक करता उन्होंने कहा कि यह प्रार्थना का दिन। तो दिनफ का बड़ा प्रसिद्ध वचन है जीसुफ ने कहा दबथ इज फॉर मैन द मैन इज नॉट फॉर सबथ कानून मनुष्य के लिए मनुष्य कानून के लिए नहीं यह सबसे सब बड़ा अपराध था जिसके लिए यहूदी जी को माफ न कर पाए क्योंकि कानून तोला गया समाज मनुष्यता नियमों के लिए है यानी नियोम तुम्हारे लिए वही प्रयोजन है लाउसे का जब वो कहता है राज आलसी और सुस्त हो छोड़ा हुआ हो खाना हुआ नहीं इतनी कर्मष्ठा की जरूरत नहीं विश्राम करता हुआ हो जब बहुत ही जरूरत पड़े तभी बीच में आए उठ के आलसी का ये अर्थ जैसे घर में आग लगी हो तो आलसी चलता हुआ दिखाई पड़ेगा ऐसे बाहर से कोई बारत निकल रही तो आलसी कोई देखने नहीं आने वाला कि बाहर कोई झगड़ा हो गया है तो आलसी कोई बाहर उठ के आने वाला नहीं लेकिन घर में आग लग गई तो शायद उठ के आए तो शायद कुछ करे आलस्य प्रतीक वो प्रतीक है इस बात का कि जब तुम्हारी अनिवार्य जरूरत हो तभी कृपा करके तुम प्रगट हो तुम्हारे प्रकट होने की कोई आवश्यकता नहीं राजधानी मरघटो जैसी होनी चाहिए गाँव के बाहर जब बहुत जरूरत हो तभी पता चलना चाहिए कि राजधानी है राजनेता को छिपा रखना चाहिए जैसे पहले लोग के बीमारों को गाँव के बाहर कर देते थे अछूत जब बहुत ही जरूरत हो तब उनको भीतर लाने चाहिए उनकी कोई आवश्यकता जब पड़े तभी लेकिन वे अति से जरूरत गैर जरूरत भी हमेशा खड़े हमेशा आगे खड़े जहां उनकी कोई भी आवश्यकता नहीं वहां भी वे मौजूद अति से उन्होंने सब तरसवत में घेर लिया है इतनी अच्छे कर्मअ नहीं चाहिए उनके कर्म से शुभ नहीं हो सकता स्वभाव शासन का शुभ नहीं शासन का मतलब है किसी को दबाओ परतंत्र करो वो जो करना चाहता हो वो ना करने दो जो तुम करवाने चाहते हो वो करवाओ ठीक है एक जगह जरूरत मालूम पड़ती इसलिए अपरिहारी बीमारी जब तक कि मनुष्य सभी मनुष्य संतव को उपलब्ध न हो जाए तब तक शासन रहेगा लेकिन कोई गुण गरिमा नहीं है शासन की तुम चिकित्सक के पास जाते हो जब तुम बीमार हो राजनीतिक शासन राज तभी तुम्हारे पास आने चाहिए जब तुम कुछ ऐसा उपद्रव कर रहे हो जिससे दूसरों को हानि हो अन्य था नहीं बस एक ही जगह उनकी जरूरत होनी चाहिए जब तुम अपनी सीमा के बाहर जाके दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा रहे हो जब तक तुम अपनी सीमा के भीतर हो जब तक तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे जब तक तुम अपने भीतर अपने सुख में लीन हो तब तक शासन को आलस होना चाहिए से कहता है जब शासन आलसी और सुस्त होता है है तब उसकी प्रजा होती है। ये जो है क्योंकि तुम से उल्टी बात के लिए तो राजी हो जाओगे कि जब प्रजा निष्कलुष होती है तब शासन सुस्त और आलसी होता है ये तो तुम्हें समझ में आ जाएगा साफ की जब प्रजा निष्कलुष है तो अपने आप शासन सुस्त होता है कोई कोई प्रयोजन नहीं होता शासन को बीच में आने लेकिन ला से उल्टी बात कह रहा है और उल्टी बात भी उतनी ही सही है ये बात वैसी ही है जैसे मुर्गी पहले या अंडा पहले तय करना मुश्किल मुर्गी से अंडा पैदा होता है अंडे से मुर्गी पैदा होती है वो अन्योन्याश्रित इंटर लाभ से कहता है प्रजा को करो और शासन को सुस्त क्योंकि वो दोनों प्रजा को निर्दोष बनाओ और शासन को क्योंकि वो दोनों मुर्गे अंडी की तरह जुड़े जब प्रदान प्रजा निर्दोष होती है तो शासन की कोई जरूरत नहीं होती जब शासन जरूरत से पीछे हट जाता है अपनी जरूरत में बनाता प्रजा अपने आप निर्दोष होने लगती अब यहां यह भी समझ लेना जरूरी है कि शासन प्रजा को निर्दोष होने नहीं देगा अगर शासन शासन प्रजा को निर्दोष होने दे, तो शासन की जरूरत कम होती। इसलिए शासन की पूरी चेष्टा होती कि प्रजा कभी भी निष्कलुष न हो जाए इसलिए शासन नए कानून बनाता है ताकि नए कानून तोड़े जा सके और शासन करीब करीब ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि तुम तो बिना कानून तोड़े जी नहीं सकते जब तुम तो जी नहीं सकते तब शासन की जरूरत आ जाती तब शासन कहता है हम कैसे शिथिल हो सकते क्योंकि लोग अनाचारी और शासन इतने कानून बना देता है कि या तो अनाचार करें लोग या मर जाएं आत्मघात कर लेके तो बिना कोई उपाय नहीं रह जाते अभी तुम्हे कानून है इतने कर है इतना टैक्सेशन कि अगर कोई आदमी ईमानदार हो तो जितना वो कमाए उससे ज्यादा उसे कर देना पड़े तो वो कमाए किस लिए वो जिए कैसे अगर वो निर्दोष हो तो वो लुट जाए और फिर भी कोई उसका भरोसा ना करेगा अगर तुम इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाओगे और तुमने दस हजार ही रुपए कमाए अब तुम पूरे भी बता दो कि मैंने दस हजार कमाए तो भी वो कहेगा कम से कम पचास हजार कमाए होंगे क्योंकि कौन सच बोलता है तुम्हारा कोई भरोसा करने वाला नहीं इस समय सच्चा आदमी जितना झूठा मालूम होगा उतना कोई झूठा नहीं मालूम होता क्योंकि कोई सच्चा है ही नहीं तो तुम्हें भी दो से शुरू करना पड़ता है तुम दो कहते हो वो पांच हजार कहता है करके कहीं तीन चार पर राजी हो जाते तुम भी जानते हो वो राजी नहीं होगा अगर तुम सच बोल दो वो भी जानता है कि तुम सच बोलोगे नहीं इसलिए राजी हो जाना जल्दी आसान नहीं किस ठीक चलेगी कानून अगर अति से हो तो लोगों को अपराधी बनाता है क्योंकि तो इतना कानून कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जीना मुश्किल हो जाए कानून जीने में सहायता देने को है जीने को मिटा देने को नहीं इसलिए कम से कम कर होने चाहिए और कम से कम कानून होना चाहिए न्यूनतम कानून से काम चलेगा तो कम से कम अपराधी होंगे जब तक कि अपरिहार्य ना हो जाए तब तक कानून मत बनाओ यह अर्थ है लाहौल का कि शासन सुस्त हो आलसी हो अति आवश्यक घड़ी नहीं आए अनावश्यक घड़ियों में बीच से हट जाए लोगों को मुक्ति की सांस दे तो लोग निष्कलुष होंगे आखिर कलुषता क्या है तुमने कभी ख्याल किया कि तुम जितने कानून बनाओ उतनी ही कलुषता बढ़ती जाती क्योंकि उतने ही कानून के टूटने की संभावना बढ़ती जाती मैं घरों में देखता हूं बच्चा कहता मुझे बाहर खेलने जाना माँ कहती नहीं बच्चा कहता आइसक्रीम चाहिए माँ कहती गला खराब हो जाए बच्चा कहता चलो तो मिठाई ही ले लो माँ कहती ज्यादा मिठाई खाने से ये ये नुकसान हो जाएंगे तुम खड़े करते जाते हो कानून चारों तरफ से बच्चे को कुछ होने का उपाय छोड़ के कुछ भी सुविधा है उसको बच्चा होने की या नहीं रेत में खेले तो कपड़े खराब होते मिट्टी में खेले तो गंदगी हो जाती है पड़ोस के बच्चों के साथ खेले तो वो बच्चे भ्रष्ट से उनके साथ बिगड़ जाए। एक छोटे बच्चे से एक औरत ने पूछा तू तो अच्छा बच्चा है ना उसने कहा कि अगर सच पूछो तो मैं उस भांति का बच्चा हूं जिसके साथ मेरी माँ मुझको खेलने ना देगी। कोई सुविधा नहीं है तब बच्चा अपराधी मालूम होने लगता है उसे बाहर जाना जरूरी है बच्चा है बाहर जाएगा खुले आकाश के नीचे सांस लेनी जरूरी है अब अगर जाता है तो अपराधी हो जाता नहीं जाता है तो अभी बूढ़ा होने लगता है तुम ऐसी असुविधा खड़ी कर देते हो रोको आग में जाने की आज्ञा मांग रहा हो मत जाने दो समझ ना आता है लेकिन बाहर खुले आकाश में खेलने दो कपड़े इतने मूल्यवान नहीं है जितना रेत के साथ खेलना फिर ये उम्र दोबारा न आएगी कपड़े धोए जा सकते हैं लेकिन जो बच्चा खेलने से वंचित रह गया वो सदा कुछ न कुछ कमी अनुभव करेगा उसका जीवन कभी पूरा न होगा जो बच्चा मिट्टी में न लौट पाया खेल ना पाया उसके जीवन में उत्सव की क्षमता कम हो जाएगी वो कभी नाच ना सकेगा गीत ना गा सकेगा तुम उसे मारे डाले अब अगर बच्चा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करे तो बगावती अगर स्वतंत्रता की घोषणा ना करे आज्ञा मान ले तो जीवन का गात कर रहा है अपने क्या करे और जो तुम बच्चे की हालत घर में कर देते हो वही शासन तुम्हारी हालत किए हुए कहीं कोई सुविधा नहीं कहीं कोई जगह नहीं जहां तुम खुल सको और मुक्त हो सको तुम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे तुम तो किसी की हानी नहीं कर रहे हो। मेरे में मैंने लोगों को आज्ञा दी थी कि अगर उन्हें उचित लगे और वो आनंदपूर्ण तो तो वस्त्र निकाल दें। राजनीतिक बड़े बेचैन हो गए विधानसभाओं में चर्चा होगी, कानून सख्त हो गया अब जब तुम नग्न हो रहे हो तो तुम किसी दूसरे को नग्न नहीं कर रहे हो तुम खुद नग्न हो रहे तुम्हारे शरीर को खुले सूरज के नीचे खड़े करने की तुम्हें स्वतंत्रता नहीं है तुम किसी के भी तो जीवन में कोई बाधा नहीं डाल रहे। तुम किसी से ये भी नहीं कह रहे कि और हमें देखो अगर वो देखते हैं तो उनकी मर्जी अगर वो नहीं देखना चाहते वो अपना आंख बचा के जा सकते तुम्हारी कोई जबरदस्ती भी नहीं लेकिन राजनीति बहुत जरूरत से ज्यादा अब इस छोटी सी स्वतंत्रता में जो कि व्यक्ति का निजी अधिकार है अगर मुझे ठीक लगता है कि मैं नग्न चलू तो किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि मुझे रोके हम किसी को दबाव डालू कि तुम नग्न चलो तब राज्य को बीच में आ जाना चाहिए भाई गलत बात हो रही दूसरे पर दबाव मत डालो तुम्हारी मौज है तुम्हें नग्न चलना है तुम नग्न चलो मेरी नग्नता से किसी दूसरे का क्या लेना देना तुम तो महावीर को भी नग्न ना होने दो महावीर अच्छा हुआ पहले हो गए तब शासन थोड़ा सुस्त था खुला आकाश था स्वतंत्रता थी लोगों ने महावीर की महिमा में कोई बाधा ना डाली कोई कानून बीच में ना आया आज बड़ी मुश्किल में पड़ती आज बड़ी अड़चन हो जाती छोटे से थोड़ी सी संख्या है दिगंबर जैन मुनियों की 20-22 इस समय भारत में 20 बाईस दिगंबर जैन मुनि है जो नगर बड़े बड़े नगरों में उनको तो रुकावट है बंबई में दिल्ली में वो ऐसे नहीं जा सकते पुलिस को खबर करनी पड़ती तो उनके अनुयायी पुलिस को खबर करते हैं कि हमारे गुरु इस, इस रास्ते से इस इस जगह से निकलेंगे और तब भी वो ऐसा नहीं जा सकते खुले उनके शिष्य उनके चारों तरफ घेरा बांध के चलते ताकि वो किसी को दिखाई ना पड़े तुमने कभी जैन मुनि की सीधी खड़ी हुई फोटो किसी अखबार में कभी छपते देखी? नहीं जैन मुनि की तुम जितनी फोटो देखोगे उस समय वो इस भांति बैठता है पालथी लगा के कि उसकी नग्नता दिखाई ना पड़े क्योंकि वो सीधी फोटो खतरनाक होगी कानून उसके खिलाफ समझ में आता है कि कानून बीच में आए जब तुम किसी का अहित करो अकल्याण करो लेकिन जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो तब कानून को बीच में आने का क्या प्रयोजन है पार्लियामेंट असम्बलियों में चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं अगर कोई ध्यान में नग्न खड़े हो के ध्यान करना चाहता है तो किसी का भी इसमें कोई लेना देना नहीं और अगर किसी का लेना देना है तो ये उसका रोग है उसको अपने रोग की चिकित्सा करवानी चाहिए अगर उसको लगता है कि किसी की नग्नता पास हो मन वासना उठती तो ये उसका रोग इससे नग्न होने वाले का कोई लेना देना नहीं और जिसको नग्न के देख वासना उठती क्या तुम सोचते हो कपड़ों में छिपे शरीर को देख उसे वासना ना उठेगी थोड़ी ज्यादा उठेगी क्योंकि जो छिपा हो उसे उघाड़ने का मन होता है जो उघड़ा हो उसे उघाड़ने का मन नहीं होता सच तो यह है कि नग्न आदमी या नग्न स्त्री कम से कम वासना उठाती छिपा हुआ शरीर निषेध बन जाता है ज्यादा वासना उठाता है स्त्रियां इतनी सुंदर नहीं है जितनी कपड़ों में ढकी हुई मालूम पड़ती अगर स्त्रियों की नग्न कतार खड़ी हो तो तुम तो तो तो बड़े चकित हो जाओगे उसमें शायद ही कोई एक आदि स्त्री सुंदर मालूम पड़े लेकिन कपड़ों में ढकी कुछ भी पता नहीं चलता कपड़ों में ढकी सभी स्त्रियों सुंदर मालूम पड़ती और अगर बुरका ओढ़ा हो तब तो कहना ही क्या तो कुरूप से क्रूप स्त्री भी बुरका पहने सड़क से निकल जाए तो हर आदमी सतेज हो जाता है और तो सभी झांक के देखने की कोशिश करते मामला क्या है ये स्त्री बिना के कोई देखने की फिक्र नहीं करता जीवन के सीधे सीधे सत्य है कि जो छिपा हो वो आकर्षक हो जाता है जो प्रकट हो वो आकर्षक नहीं हो जाता आदिवासियों को जाकर देखो नग्न है कोई तो भी कुछ ना लगेगा कि उनके नग्न होने में कुछ अपराध हो रहा है तुम भी थोड़े दिन में राजी हो जाओगे तुम्हें लगेगा अगर तुम्हें कुछ लग रहा है तो वो तुम्हारी अपनी बेचैनी जिसका इलाज चाहिए पार्लियामेंट में जो लोग बैठे जिनको चिंता होती है कि कोई ध्यान नग्न खड़ा ना हो इनको अपना मनोचिकित्सा करवानी चाहिए लेकिन नहीं उनके ऊपर पूरे देश का भार ये किसी ने दिया भी नहीं है भार ये अपने हाथ से ले लिया सारे देश के कल्याण का उन्हें विचार करना लाओस से कहता है कृपा करो तुम अपना ही कल्याण कर लो तो काफी तुम सबका कल्याण मत करो क्योंकि तुम तुमसे अकल्याण होगा शासन जब आलसी और सुस्त होता है तब उसकी प्रजा निष्कलुष होती है। कानून कम से कम शासन कम से कम स्वतंत्रता ज्यादा से ज्यादा क्योंकि स्वतंत्रता के बिना निष्फलता का फूल खिलता नहीं स्वतंत्रता की भूमि चाहिए जब शासन दक्ष और साफ सुथरा होता है तब प्रजा असंतुष्ट होती है गवर्नमेंट इज इफिशियंट एंड स्मार्ट इन पीपल आर डिसकंटेटेड क्यों ऐसा हो जाता है क्योंकि जब शासन बहुत दक्ष होता है उतनी ही स्वतंत्रता बढ़ जाती है तो जितना शासन कुशल होता है उतनी ही गर्दन का पंधा कस जाता है शासन की कुशलता का अर्थ यह है कि परतंत्रता बहुत कुशल हो गई और तुम्हें सब तरफ से बांध लेगी तुम्हें पता भी न चले इस तरह बांध लेगी तुम्हारे होश में भी न आए इस तरह बांध लेगी तुम लगोगे स्वतंत्र और तुम स्वतंत्र बिल्कुल भी नहीं रहोगे तुम्हारा स्वतंत्रता करीब करीब धोखा है शासन ने तुम्हें सब तरफ से कस लिया है और शासन ने सब इंतजाम कर रखा है कि अगर तुम जरा ही स्वतंत्रता की घोषणा करो तो और कस्ता जाता है इमरजेंसी घोषित हो जाती है अगर जनता जरा स्वतंत्रता की घोषणा करे तो तत्ण इमरजेंसी हो जाती है सारा शासन लोकतंत्र को भूल जाता है और ताना सा ही हो जाती। जितना दक्ष होगा शासन उतनी ही तुम्हारी आत्मा को बंधन होंगे शासन की दक्षता नहीं चाहिए शासन ऐसा होना चाहिए जैसा परमात्मा है, अदृश्य न दिखाई पड़ता न बीच में आता न नियम और अनुशासन की घोषणा करता पता ही नहीं चलता है जिस दिन शासन ऐसा हो कि उसका कोई बोध ना हो दंश मालूम ना पड़े उसी दिन ठीक शासन उपलब्ध हुआ और न केवल ये बाहरी शासन के संबंध में सही है ये अनुशासन के संबंध में भी सही है तो तुम मेरे पास मेरे पास बहुत से लोग आते हैं वो कहते हैं आप अपने संन्यासी को ठीक ठीक डिसिप्लिन अनुशासन क्यों नहीं देते मैं कौन हूँ किसी को अनुशासन देने वाला और जो अनुशासन दूसरे के द्वारा दिया जाए वो तुम्हें कैसे मोक्ष की तरफ ले जाएगा अनुशासन तो कम करना आत्मानुशासन बढ़ाना बाहर से थोपा गया शासन तो हटा लेना है भीतर की प्रज्ञा ही एकमात्र अनुशासन बने ऐसी स्थिति लानी मैं तुमसे न कहूंगा कब तुम उठो कब तुम बैठो कब तुम सो क्या तुम खाओ ये मूर्ता की बातें मैं तुमसे न करूंगा मैं तो तुम्हारे सिर्फ परिशु चैतन्य को तुम कैसे खोज लो उसकी विधि तुम्हें दूंगा तुम्हारी चेतना फिर तुम्हारे अनुशासन को बनाएगी लेकिन गुरु भी शासकों की भांति वो भी बांध लेते वो रखती रखती तुम्हारी फिक्र रखते तुम क्या खाते क्या पीते कब सोते कब उठते गुरु जैसे पुलिस वाले और पुलिस वाला तो उतना गहरा नहीं जाता जितने गुरु जाते क्योंकि पुलिस वाले की उतनी समझ भी नहीं है गहरे जाने की गुरु तो बिल्कुल भीतर तुम्हें हर चीज में बांध लेता है तुम्हारी मुक्ति के नाम पर गुरुओं ने तुम्हारे लिए कारागृह खड़े कर रखे तुम मुक्त नहीं होते गुलाम हो जाते तुम आत्मवान नहीं होते आत्मा को खो देते हो आशा तुम ये रखते हो कि शायद इस अनुशासन से आत्मा मिलेगी लेकिन जो पहले ही कदम पर परतंत्रता है वो अंतिम समय में कैसे स्वतंत्रता हो जाएगी स्वतंत्रता पहले कदम पर भी स्वतंत्रता है और अंतिम कदम पर भी जो काटनी है फसल उसके ही बीज बोने होंगे तो मैं स्वतंत्रता के बीज बोता हूं मैं तुम्हें पूरा स्वतंत्र करता हूं तुम्हारे बोध पर ही तुम्हें छोड़ता हूं तुम्हारा बोध भर जगे और तुम अपने बोध से अपने जीवन को अनुशासन देना तो ही किसी दिन संभव है कि तुम्हें मुक्ति की झलक आ सके विपत्ति भाग्य के लिए छाएदार रास्ता है और भाग्य विपत्ति के लिए और लाव से कहता है कि सदा विपरीत जुड़े हुए हैं इससे जिसने देख लिया उसने जीवन की कुंजी पा ली जब विपत्ति आए तो तुम घबड़ाना मत क्योंकि विपत्ति के ही छाएदार रास्ते से भाग्य भी यात्रा करता है विपत्ति के पीछे ही भाग्य आता है विपत्ति के पीछे ही सुख महासुख की संभावना छिपी जब विपत्ति आए तो तुम घबरा मत जाना उद्विघन मत हो जाना जल्दी ही भाग्य तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगा विपत्ति तो उसकी आने की खबर है, वह पूर्व सूचक संदेश वाहक, है। पत्र है कि मैं आ रहा हूं तो जब विपत्ति आए तो तेजित मत होना परेशान मत होना क्योंकि जल्दी ही भाग्य आ रहा है और जब भाग्य के फूल खेले तब तुम सुख के कारण हरसूर मुक्त मत हो जाना क्योंकि भाग्य के पीछे ही सिर्फ विपत्ति छिपी जैसे दिन के पीछे रात है रात के पीछे दिन ऐसा सुख के तो पीछे दुख दुख के तो पीछे सुख सफलता के पीछे असफलता है असफलता के पीछे सफलता है सब विरोधी जुड़े तुम तो, तो दुख तुम्हें उद्योग करे और न सुख तुम्हें उत्तेजित करे तुम दोनों ही स्थिति में साक्षी बने रहना। क्योंकि दोनों में से कोई भी ठहरने वाला नहीं जो भी आया है चला जाएगा जो भी आया है जल्दी उसका व्यपरीत आएगा तो यहाँ पकड़ने को कुछ भी नहीं किसी भी चीज के साथ मुह बना लेने की कोई सुविधा नहीं है मत तो तुम विपत्ति को हटाने की कोशिश करना विपत्ति को हटाओगे तो भाग्य भी हट जाएगा जो उसके पीछे आ रहा था मत तुम भाग्य को पकड़ने की कोशिश करना क्योंकि भाग्य को पकड़ोगे तो विपत्ति भी पकड़ना आ जाएगी जो कि उसके पीछे ही छिपी है तो तुम करोगे क्या तुम साक्षी रहे तुम देखते रहना तुम सिर्फ हंसना क्योंकि तुम अब दोनों दिखाई पड़ तो तुम हंसने लगोगे किसी ने भी गाली तो तुम दुखी न होगी तो क्योंकि तुम जानते हो कहीं से कोई प्रशंसा शीघ्र ही मिलने वाली तुम गिर पड़े घबराना मत क्योंकि जो ऊर्जा गिराती है वही उठा भी लेती तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं तुम बीमार पड़े तो जिस ऊर्जा से बीमारी आती उसी ऊर्जा से स्वास्थ्य भी आता है तुम एक ही काम कर सकते हो कि तुम देखते रहना आने देना जाने देना और तुम देखते रहना धीरे धीरे जिस जैसे तुम्हारे देखने की क्षमता अघन हो जाएगी जिस जैसे तुम्हारा दृष्टा जड़े जमा लेगा वैसे वैसे तुम पावे कुछ भी नहीं छूटा तुम कमलवत हो गए वर्षा भी हो जाती है पानी गिरता भी है तो भी छूता नहीं अनछुआ गुजर जाता, तुम अस्पर्शित रह जाते हो और अगर तुम यह न कर पाए तो तुम कभी भी सामान्य ना हो पाओगे जैसी स्थिति है सामान्य कभी भी अस्तित्व में नहीं आएगा तुम एक अति से दूसरी अति पर भटकते रहोगे कभी दुख कभी सुख कभी छांव, कभी धूप कभी दिन कभी रात कभी जन्म कभी मृत्यु, कुछ तुम एक से दूसरे पे भटकते रहोगे दोनों के बीच में छिपा है जीवन का राज जैसी स्थिति है सामान्य कभी अस्तित्व में नहीं होगा लेकिन सामान्य शीघ्र पलट के छलावा बन जाएगा और मंगल पलट कर अमंगल हो जाएगा इस हद तक मनुष्य जाति भटक गई उसे ये भी पता नहीं कि हम जो भी करते हैं वो हमेशा विपरीत में पलट जाता है तुम सोचते हो ये बड़ी मंगल घड़ी है और पकड़ लेते हो जल्दी ही तुम पाते हो कि मंगल घड़ी तो कहीं खो गई उसकी जगह सिर्फ अमंगल रह गया है देखते हो प्रेम पकड़ लेते हो मुठी खोल भी नहीं पाते पता चलता है प्रेम तो कहीं द्रोहित हो गया ग्रहण हाथ में रह गई आकर्षण खो जाता है विकर्षण रह जाता है पकड़ने गए थे सुबह को सांझ हाथ में आती से कहता है ये आखिरी भटकाव है इससे ज्यादा और क्या भटकना होगा लौटो पीछे थोड़ा समझो और समझने का एक ही मतलब द्वंद से बच जाओ एक ही समन्या है चुनाव मत कर लो तुम चुनाव रहे साक्षी हो जाने मन तो कहेगा सुख को पकड़ लो इतने दिन तो प्रतीक्षा की अब द्वार पर आया है अब जाने मत दो तो। मन तो कहेगा दुख को हटाओ हटाओगे तो जल्दी हट जाएगा अन्य मालूम कितनी देर टिक जाए न तुम्हारे टिकाए कुछ टिकता है और न तुम्हारे हटाए कुछ हटता है इसे अगर तुमने जान लिया तो तुम समझदार क्या हटता है तुम्हारे हटाए किस तो दुख को तुम हटा पाते हो चित्त जब उदास होता है तुम कोई उपाय करके उदासी से बाहर हो सकते चित्त जब प्रसन्न होता है उपाय तो है जिससे तुम प्रसन्नता को तजोड़ी तजोड़ी में कैद कर कर लो कि कि जब चाहो तब निकाल लिया से थोड़ी देर खेले प्रसन्न हुए बंद कर दिया इतना लंबा भी तुम्हें समझ में नहीं आया न तुम्हारे पकड़े कुछ बचता है न तुम्हारे हटाया कुछ हटता है आती है प्रसन्नता और चली जाती तुम से है जैसे तुमसे अलग ही उसकी यात्रा का पथ छाया आती है धूप आती है। तुमसे कुछ लेना देना नहीं जैसे उसके आने जाने का अलग ही वर्तुल तुम तो सिर्फ दर्शक हो तुम्हारी की एक ही है कि तुमने अपने को कर्ता मान लिया अगर तुम कर्ता में मानो तो तुम बड़े हैरान हो जैसे उदासी आती है वैसे ही चली जाती तुम अच्छे अच्छुए आयुष्पर्श पीछे खड़े रहते तब खुशी हसी भी आती है वो भी चली जाती है जैसे जैसे-जैसे ये भाव होता है, वैसे वैसे तुम मुक्त होने लगते हो तब तुम अपने जीवन को भी अनुशासन नहीं देते लाओस घरा अनुशासन के बहुत तब है दूसरे तुम्हें अनुशासन दे रहे हैं। वो राज्य फिर तुम अपने को अनुशासन देने की कोशिश करते हो वो इसलिए तो हम राजनीति और नीति शब्द तो का उपयोग करते हैं क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है गहरे में राजनीति राजनीतिक अर्थ है दूसरे तुम्हें नैतिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और नीति का अर्थ तुम खुद ही अपने को नैतिक बनाने की कोशिश कर रहे हो न दूसरे तुम्हें बना सकते है न तुम खुद अपने को बना सकते हो दूसरे भ्रांति में तो उनके ऊपर दुनिया का भार है सुधारने का तुम भी इस भ्रांति में कि कर्तव्य तुम्हारा है की तुम अपने को शुद्ध चरित्र बना के रहो राजधानियों का अहंकार भी झूठा है, और तुम्हारा अहंकार भी झूठा है इस जगत में चेतना साक्षी की भांति है कर्ता की भांति नहीं। कर तो तुम कुछ भी ना पाओ कर्मी की भ्रांति के कारण तो इतना भटके हो जन्म जन्मो तो, तक कब तक भटते रहोगे चोर तो ही छोड़ देते उस भ्रांति को एक बार साक्षी होकर देखते और तब साक्षी के पीछे एक अनुशासन आता है जो लाया गया नहीं जो प्रयास से नहीं आया है जो निष्प्रत्न फला है तब एक वर्षा हो जाती है आशीर्वादों की तब सब तरफ से आनंद सगन हो तुम्हारे ऊपर गिरने लगता है गुण घन परत फुहार कोई बादल भी दिखाई नहीं पड़ता और वर्षा होती कोई कारण समझ में नहीं आता है। कोई करता नहीं कोई लाने वाला नहीं और आनंद वर्त चला जाता है। जब तक ये घड़ी ना जाए दिन घन पड़त फुआर तब तक समझना कि भटक रहे हो लाहौल कहता मनुष्य जाति इस सीमा तक भटक गई कि जो आनंद बिना किए मिल सकता है उसको वो उपलब्ध नहीं कर पाती इससे ज्यादा भटका और क्या होगा जो संपदा बिना कुछ किए मिल सकती तुम उसे भी नहीं खोज पा रहे नहीं खोज पा रहे क्योंकि तुम उस संपदा को खोजने में लगे हो जो कि मिल ही नहीं, नहीं सकती तो सारी ऊर्जा गलत दिशा में प्रवाहित है इसलिए संत ईमानदार दृह सिद्धांत वाले होते हैं लेकिन काट करने वाले या तीखे नाकों वाले नहीं इस संत के स्वभाव को समझने की कोशिश करो देर फॉर द से इज स्क्स फॉम प्रिंसिपल बट नॉट कटिंग नस्ट चौकोन आकार का है संत क्योंकि चौकोन आकृति की कोई भी चीज दृढ़ होती उसे तुम जमीन पर रख दो तो वो जम जाती होती, उसे हटाना आसान नहीं होता उसे कंपन नहीं आता वो निष्कंप होती तो से कहता था, is एक दृढ़ता है संत की जो बड़ी अनूठी जो उसके होने के ढंग से आती है इसलिए स्क्वायर, इसलिए चौको आकृति वाला है संत। तुमने उधर एक जापानी गुड़िया में देखी हो दारू में डाल तो उस गुड़िया को तुम कैसा ही फेंको वो सदा पालथी के बैठ जाती दारू में जापानी में भारतीय पुरुष बौद्ध धर्म का नाम है। जापानी भाषा में बौद्ध धर्म का नाम जो पुतली है, वो है, है। बौद्ध धर्म की है। जिसने भारत से चीन में बौद्ध धर्म की शाखाए आरोपित की स्क्वायर का वो अर्थ है कि तुम संत को कैसा ही घुमाओ फिराओ उल्टा सीधा पट को कुछ भी करो हमेशा तुम श्रद्धासन में बैठा हुआ पाओगे वो दारूमा डाल घर में रखनी चाहिए उसे फेंक फेंक के देखना चाहिए कि वो संत का स्वभाव उसे उल्टा फिर के बल्स कोई फर्क नहीं पाता क्योंकि वो बजनी है पैरों में तैठ जाती है संत को हिलाने का उपाय नहीं वो दारूमा डाल है वो कंटित नहीं होता तूफान आए आए कुछ उसे उत्तेजित नहीं करता वो हर घड़ी अपने सिद्धासन सिद्धासन सिद्धासन में रहता, उसके भीतर शरीर का नहीं तो ये है, हमने जो तीर्थंकरों बुद्धों की सबकी प्रतिमाएं सिद्धासन में बनाई है इससे तुम्हें बैठे रहते थे चौबीस घंटे ये तो भूत प्रति थी भांति भीतर हो गए थे दरुना डाल की भांति इनकी पालथी ऐसी लग गई थी कि अब उसे हिलाने का कोई उपाय नहीं था वो तो ऐसे दृढ़ हो गए थे तो एक तो दृढ़ता मन की भी होती है वो दृढ़ता छोटी होती है। उसके बेहतर डर छिपा होता मैं जहां पढ़ता था मेरे स्कूल में शिक्षक जो हमेशा कहते कि अंधेरे से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता अंधेरी रात में मैं घट भी चला जाता तो मैंने उनसे कहा कि आप इतनी बार ये बात कहते कि शक होता इस बात को बार बार कहने की क्या जरूरत हूँ छोटे बच्चों के सामने बिल्कुल नहीं डर कोई बात है नहीं डरते तो अच्छा मगर आप किस से गांठ रहे हैं कि मरघट अकेला चला जाता जोरू उसमें कहीं आप कभी तक डर है डर तो को आप अपने मन की बातों से बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल सुदृढ़ आदमी मैं भयभीत नहीं होता तुम ऐसी दृढ़ता करते हो तुम कहते हो जो कसम खा रहा हूं सदा इसका पालन करूंगा लेकिन अगर तुम उसी वक्त भीतर जांच कर देखो तुम पाते हो तुम जानते हो कि ये पूरा होने वाला है नहीं अपने को बुला रहे हो और जिसमें तुम तो अपने को बुलाना चाहते हो तुम जोर से बोलते हो खुद की आवाज सुनकर भरोसा लाने की कोशिश कर हो तुम्हारी दृढ़ता का कोई मतलब नहीं तुम्हारी दृढ़ता के पीछे जब तक की तुम्हारी चेतना न हो मन के संकल्प कोई संकल्प नहीं पानी पर खींची लकीरें हैं वो टिकने वाली ना तुम कितने ही जोर से खींचो कुछ टिकेगा नहीं मन पर मन कभी दृढ़ होता ही नहीं मन का स्वभाव दृढ़ता नहीं चंचलता है वो कभी चौकोड़ नहीं तुम मन के दारू में पुतले नहीं बना सकते तुम तो ना उपाय करो वो पालठी तो चेतना की हुई लगती है वो सिद्धासन तो आत्मा का ही उसके पहले नहीं हो सकती वो दृढ़ संत दृढ़ होता है उसे खुद पता भी नहीं होता कि वो दृढ़ है क्योंकि पता अगर हो तो विपरीत का भी पता होगा वो दृढ़ होता है उसकी दृढ़ता स्वाभाविक संत दृढ़ होते हैं। और उनकी दृढ़ता से ही उनका ईमान प्रकट होता है उनकी दृढ़ता से ही उनकी प्रमाणिकता आती है। उनके संकल्प से नहीं उनके स्वभाव से आविर्भाव होती एक तो ईमान है जो तुम सोच विचार के लाते हो और एक ईमान है जो तुम्हारे स्वभाव की अनुभूति से प्रकट होता है ऐसा हुआ है कि मोहम्मद का एक शिष्य यहूदियों की किताब तालमुख पढ़ रहा था मोहम्मद ने उसे तालमुख पढ़ते देखा तो उससे कहा देख अगर तालमुख पढ़ने हो तो यहूदी हो जाते तुम क्योंकि बिना यहूदी हुए तो कैसे तालमुच समझ पाएगा मुसलमान रहते हुए तू तो तालो समझ ना पाएगा क्योंकि तेरा पूरा पन तालमुख से नहीं जुड़ेगा अगर मुसलमान रहना है तो कुरान पढ़ अगर तालमेत पढ़नी तो यहूदी हो जा, कुछ भी बुराई नहीं हो यहूदी होने लेकिन जो भी करने हो पूरे मन से कर और जहां तुम पूरे मन से कुछ करते वही हो वहीं मन विदा हो जाता है तो क्योंकि तो मन पूरा हो नहीं सकता वो उसका स्वभाव नहीं वो आधे आधा हो सकता है जब भी तुम पूरे मन से कोई भी चीज करते हो अगर तुम गड्ढा भी खोज रहे हो जमीन में और पूरे मन से खोज रहे हो तब तत्न तुम पाते हो ध्यान लग गया तुम खाना बना रहे हो पूरे मन से बना रहे हो तो तुम पाते ध्यान जहा जहां मन को तुम पूरा कर लोगे, लोग सोचते है। हैं सिद्धासन में बैठने से ध्यान लगेगा वो गलत सोचते ध्यान लगने से सिद्धासन उपलब्ध होता है सिद्धासन तो कोई भी मदाजी लगा लेते सिद्धासन में क्या है लगाने में थोड़े दिन का अभ्यास किया गया हम सिद्धासन लग जाएगा पैर थोड़े दिन बाद मोने लगेंगे थोड़े दिन तकलीफ हुई तो मसाज करवा लेना सिद्धासन तो कोई भी लगा लेगा सिद्धासन से अगर ध्यान लगता हो तो बड़ी सरल बात है, ध्यान से सिद्धासन लगता है जिसका भी ध्यान लग गया मोहम्मद की कोई प्रतिमा नहीं है जिसस की कोई प्रतिमा नहीं सिद्धासन लगाया हुआ लेकिन मैं तुम उससे कहता हूँ कि जिसस सिद्धासन लग गए कभी बैठे नहीं बुद्ध जैसे महावीर जैसे लेकिन भीतर वो बैठक लग गई वो बात भीतर की बाहर से सहारा मिल जाए लेकिन बाहर को तुम पर्याप्त मत समझ संत ईमानदार हैं उनका ईमान भीतरी वो उनके होने का ढंग और इसीलिए वो काट करने वाले और चिखे मौकों वाले नहीं इस फर्क को ख्याल में ले लो अगर तुम्हारा ईमान ऊपर ऊपर चेषित तो तुम बेईमान की निंदा करोगे बेईमान को काटोगे तुम घोषणा करोगे कि मैं ईमानदार तुम बेईमान तुम जहां जरा सा भी कुछ गलत होते देखोगे तुम टूट पड़ोगे तुम उस मौके को छोड़ोगे अपनी घोषणा की कि, कि मैं श्रेष्ठ और तुम अश्रेष्ठ तुम सारी दुनिया को ऐसे देखोगे कि सारी दुनिया नरक की तरफ जा रही है तुमको छोड़ तुम स्वर्ग की तरफ जा रहे हो अगर तुम्हारी गुणवत्ता दूसरे की निंदा बन जाए तो समझ लेना कि ये आत्मा से नहीं आ रही ये मन का ही धोखा है संत दृढ़ होते लेकिन तीखे नौकों वाले हम उनम कोने नहीं होते किसी को चोट पहुंचाने में रस नहीं लेते निा उनसे नहीं हो सकती बुरे को भी बुरा कहने में मैं संकोच करेंगे बुरे में भी भले को देखने का उनका स्वभाव होगा बुरे से बुरे में भी इतना ही गहरी छिपी हो जोतीतनी भी अंधेरे में दबी उसे वे देख लेंगे तीखी नोक वाला तुम संत को न पाओगे मृत्यु होगा उस व्यक्तित्व में एक गोलाई गौला, होगी स्तरण गोलाई उसमें नोक नहीं होगी उनमें अखंडता निष्ठा होती लेकिन वे दूसरों की हानि नहीं करते वे अखंड होंगे लेकिन तुम्हारे खंडित व्यक्तित्व को वो अपनी अखंडता से दबाएंगे नहीं प्रबंध नहीं करेंगे वे तुम पर शासन करने के काम में अपनी अखंडता का उपयोग न करेंगे वे अखंड होंगे गहन निष्ठा से भरे होंगे लेकिन उनके कारण वे तुम्हें हिम दर्शित न करेंगे ध्यान रखना जब भी तुम अपने चरित्र का उपयोग किसी की के लिए करने लगो, तब तक समझ लेना कि तुम चरित्र का उपयोग भी दुष्चरित्रता की तरह कर रहे हो वे सीधे होते लेकिन ये सीधे होने का को कोई दम उन्हें नहीं होता इसलिए उन्हें कोई निरंकुशता नहीं होती ऐसा हुआ तो मुला ने पास गया सिर में उसे दर्द था, और बहुत दर्द था। जैसे हुए प्रवेश किया डॉक्टर ने उस पूछा बीमारी की जांच पड़ताल की तो पूछा कि सिगरेट सिगार ऐसी कोई चीज तो नहीं पीते धूंढपान तो नहीं करते न सुन कभी नहीं चाय काफी पूछा डॉक्टर ने इस तरह की कोई चीज तो नहीं लेते जिसमें निकोटी में न सुन ने और भी जोड़ सका की कभी नहीं आज ने पूछा और शराब इत्यादि का तो हो उपयोग नहीं करते न सुद्दीन क्रोध से खड़ा हो गया उसने कहा तुमने समझा क्या है डॉक्टर ने कहा और आखिरी बात और वैश्यागमन कोई इस तरह की कोई लत न पड़े न सुन को झपट्टा मार दिया उस डॉक्टर पर तो। न फिर खिंच गई उसने कहा तुमने समझा क्या है? कोई चोर लफंगा कोई एरा गा तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ बाल ब्रह्मचारी और इतना ही नहीं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ मेरे पिता भी अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं हमारे वंश में सदा से ही चला आया उस डॉक्टर का इलाज हो जाएगा बीमारी पकड़ लगे तुम शांति से दर्ज तुम्हारा चरित्र तुम्हारे सिर में जरूरत से ज्यादा घुस गया उससे दर्द हो रहा है जब जब चरित्र चरित्र तुम्हें सिर दर्द देने लगे तो थोड़ा सावधान हो जब चरित्र तुम्हारा बन और अकड़ बन जाए और तुम्हारी चाल बदल जाए तो तुम सावधान हो जाए ये चरित्र न हुआ दुष्चरित्र का होगा इससे तो दुष्चरित्र बेहतर कम से कम विनम्र तो है बस चरित्रता इतनी बुरी नहीं जितना दम्भ बुरा संत में चरित्र होगा और चरित्र का कोई नहीं नहीं होगा, सेल्फ नहीं होगी। चरित्र ऐसे होगा जैसे कि हाथ है कान है नाक है इनके लिए कोई अलग से घोषणा नहीं करनी पड़ती है चरित्र ऐसे होगा जैसे श्वास चलती है तो इसकी कोई घोषणा तो नहीं करनी पड़ती कि हम सांस ले रहे हैं देखो इसके लिए कोई गौरव करे ऐसी तो आकांक्षा नहीं होती कि हम सांस ले रहे हैं इसमें कोई खास बात ही नहीं चरित्र श्वास जैसा होगा संत का और अगर चरित्र ऐसा ना हो तो समझ लेना कि वो चरित्र असाधु का है साधु का नहीं ये सीधे होते उनके सादगी इतनी सादगी होते कि उन्हें उसका पता भी नहीं होता क्योंकि जिस सादगी का पता चल जाए वो में रही। नही सीधापन तिर छपन हो गया उसमें नौ का उसमें अकल पैदा होगी। हो गई वे होते। पर होते वाले नहीं बड़ा उनकी वचन ब्राइट बटना डेजलिंग उनमें एक माधुरी और माधुरी से भरी ज्योति होती लेकिन नीतल तुम उससे जल न सकोगे उसमें कोई उत्ताप नहीं होता कोई बुखार नहीं होता कोई ज्वर नहीं होता के पास तुम तुम सकोगे। प्रकाश को कितना ही पी लो तो शीतल ही अनुभव होगा वो तुम्हारे रो को पुलकित करेगा लेकिन पसीने से न भर देगा इस फर्क को ठीक से समझ ले क्योंकि संत ठंडी आग आग होना भी बहुत आसान है ठंडा होना भी बहुत आसान है ठंड आग होना बहुत कठिन वो परम ज्ञान का लक्षण जब दीप्ति तो होती लेकिन कोई दीप्ती में कोई ज्वर त्वरा चोट नहीं होती आंखें चकाचोन से नहीं भर जाती संत के पास वैसा चाक देखना हो तो सिंह के पास होगा राजधानी में होगा सम्राटों के पास होगा। तुम्हारी आंखें चकाचोन से भर जाएंगी, वहां तुम्हारी आंखें थक जाएंगी वहां से तुम काजे होकर न लौटोगे वहां से तुम कितने ही अभिभूत हो जाओ प्रभा लेकिन वो प्रभाव बीमारियों की भांति होगा भारी होगा लोगों को प्रभावित करते लेकिन उनके प्रभाव में बड़ा उठाएंगे उनके प्रभाव से तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे व्यक्तित्व में घाव की तरह उनका प्रभाव पड़ेगा तुम वहां से दूर होकर लौटोगे तुम उस चाक से चकाचौक से भर के तुम्हारी आंखें अंधेरे में होकर लौटूंगी तुम अंधेर होकर लौटोगे एक प्रभाव सम्राटों का है इसलिए तो हमने इस में कहा है कि चक्रवर्ती भी कुछ नहीं है एक संत के सामने चक्रवर्ती हम उसको कहते हैं जो सारे पृथ्वी का सम्राट हो तलवार की धार की तरह वो तुम्हें काट देगा लेकिन तुम कट के लौटोगे तुम खंड खंड हो के आओगे तुम जल के आओगे उतनी तुम आग तुम्हें केवल बीमारी दे सकती संत भी अनूठी महिमा को उपलब्ध होता है सब सिंहसन सीखे चक्रवर्ती भी चरण छूए क्या होगा संत की क्या खोदी? उसकी खुद ही है उसके पास एक और तरह की आग तुम उसकी आग को पी सकते हो तुम उसकी आग को भोजन बना सकते हो तुम जलोगे ना उसकी आग में कहीं भी चोट नहीं दीप्ति बड़ा कीमती शब्द है जैसे सुबह जब सूरज नहीं उगा होता रात जा चुकी सूरज अभी नहीं होगा तब जैसा प्रकाश होता है वो दीप्ति रात गई अंधेरा आग नहीं सूरज अभी आया नहीं क्योंकि तो सूरज चक्रवर्ती जैसा है वो जला देगा तुम तो उसकी तरफ आंख उठा के ना देख सकोगे तुम्हारी आंखें अंधेरे से भर जाएंगी अगर ज्यादा देखा तो अंधे हो जाओ। सुबह का आलोक दीप्ति या सांझ को जब सूरज जा चुका है। और अभी रात नहीं आई वो बीच का जो संध्या काल है वही दीप इसलिए हिंदू अपनी प्रार्थना को संध्या कहते जैसी होनी चाहिए प्रार्थना आप तो हो वि और बहुत ठंडी और शीतल हो करे भरे जलाए ना जिलाए राख ना कर दे तुम्हें राह को अंकुरित करें तुम्हें नया जन्म दे, संत दीप होते हैं पर कौन वाले नहीं लाभ से क्या कहना चाहता है लाश से यह कहना चाहता है कि शासन संतों जैसा होना चाहिए दीप्त तो हो कौध नो हो उससे यह कह रहा है कि वस्तुता शासन संत का होना चाहिए जो कि जला नहीं सकता जो कि मिटा नहीं सकता जो कि तुम्हें लूट नहीं सकता क्योंकि जो भी पाने योग्य है उसने पा लिया जिसे तुम कुछ भी नहीं दे सकते जिसके पास सब कुछ है जो भरपूर है जो आकंद डूबा है आनंद में जिससे तुम्हारे तीन सम्मेलन को कुछ भी नहीं बचा है, उसका ही शासन होना चाहिए उसका शासन अदृश्य होगा जैनों ने महावीर के वचनों को महावीर का शासन कहा बुद्धों ने भी बुद्ध के वचनों को बुद्ध का शासन कहा बुद्धों और जीरो में दोनों ने महावीर और बुद्ध को सास्ता कहा है, जो शासन दें, जिनसे शासन मिले, शासन उससे मिलना चाहिए जो स्वयं स्वतंत्र हो गया है जो स्वयं स्वतंत्र हो गया है वो किसी को परतंत्र नहीं करता उसकी स्वतंत्रता दूसरों के भी बंधन खोलती निर्ग्रंथ करती उसकी स्वतंत्रता दूसरों को भी स्वतंत्र करती है वो वही दूसरों के लिए करता है जो उसके लिए हो गया है संत का शासन की लाहौल है कि कभी ऐसी घड़ी आएगी जब संत से हम शासन लेंगे दुप्त की तरफ फैल जाएगा उसका शासन कुछ सौभाग्यशाली लोग संतों से शासन ले लेते पूरी पृथ्वी कब लेगी न लेगी कुछ कहना कठिन कुछ सौभाग्यशाली ले लेते बुद्ध ने अपने वृक्षओं को जो समूह है उसको संघ कहा है बुद्ध को सा कहा है संस्था वो है जिससे शासन मिले और संघ वो है जो शासन ले थोड़े से लोगों ने बुद्ध से शासन लिया और उनका जीवन रूपांतरित हो गया। जिसने भी कभी किसी संत से शासन लिया उसका जीवन रूपांतरित हो जाता वही तो दीक्षा है। शिशन का वही अर्थ संत से शासन लेने की कामना कि अब मैं तुमसे शासित होऊंगा तुम मुझे चलाना जिनकी अब किसी को चलाने की कोई आकांक्षा न रहे बहुत गौर से सोचना क्योंकि लाओ से जो भी कह रहा है एक एक शब्द बहुमूल्य है जिस दिन तुम तैयार हो जाते हो संत से शासन लेने को उसी दिन सन्यास फलित होता है उस दिन तुम इस पृथ्वी के हिस्से न रहे उस दिन तुम राजनीति के बाहर हुए उस दिन इस पार्थिव में जो उपद्रव चल रहा है उसे तुम्हारा कोई लेना देना ना रहा तुमने एक और ही राह पकड़ ली तुम्हें अब इस जगत में अंधे शासन नहीं देंगे कबीर कहते हैं अंधे अंधे दोनों कुछ फिर दोनों कुएं में गिर जाते एक तो है अंधों का शासन जो तुम्हें परतंत्र करेगा जो तुम्हें जकड़ेगा जो तुम्हें जंजीरें रहना देगा और एक है संतों का शासन जो तुम्हें मुक्त करेगा जो तुम्हें परतंत्र करते हैं उनसे तुम्हें शासन मांगना नहीं पड़ता वो बिना मांगे देते तुम भागो भी तो तुम्हारा पीछा करेंगे तुम न भी चाहो तो भी तुम्हें शासित करेंगे पीछा नहीं करेंगे और मैं तुम्हें शासित करने की कोई चेष्टा करेंगे तुम्हें मांगना पड़ेगा तुम्हें अपनी झोली फैलानी पड़ेगी और जिसमें तुम्हारी झोली में किसी संत का शासन पड़ जाए तुम्हें एक गर्व मिला अब तुम दूसरे ही हो गए अब तुम्हारा पुनर्जन्म बहुत करीब हाँ जितने